को बंद कर लें व्यवस्थित आसन की एक समग्र छवि बनाएं। आप प्रसन्नता के साथ आज के ध्यान का संकल्प करें मुझे आज पुनः योग में और गंभीर उतरने का अवसर प्राप्त हो रहा है मैं इस काल का भली प्रकार उपयोग करूंगा श्वास पर केंद्रित हूं धीरे धीरे श्वास को लंबा बनाए आते जाते श्वास की अनुभूति के बाह्य प्राणायाम प्रत्याहार का संपादन धारणा लगाएं स्थल पर मन को टिकाए रखते हुए ओम का जप और किसी एक अर्थ की भावना सर्व्यापक निराकार परमात्मा में डूबा हुआ देखते हुए ईश्वर के किसी एक गुण का स्मरण भावना मानसिक जप चलता रहेगा व्यापक परमात्मा के एक देश में विद्यमान मैं निराकार अणुस्वरूप आत्मा परमात्मा के गुण का स्मरण कर रहा हूं धीरे से रुकेंगे गायत्री मंत्र के माध्यम से ध्यान उपासना अर्थ की भावना बनाए रखें हा तत्सवेतुर्वरेन्यं भर्गो देवस्य धीमहि महि यो यो प्रचो से धी मही धियो यो नचो दया स्वर मिला करके बोले से ही पाते प्राण हम दुखियों के कष्ट हरता तू तु। तूने हमें उत्पन्न किया से ही पाते प्राण हम दुखियों के कष्ट हरता तू हां वास्तु, वास्तु में तू हो रहा है वेतम तेरा ही थर् ध्यान ह ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला तेरा ही धर ध्यान हम हमारी बुद्धि को शेष मार्ग पर चला सवे तुर सेक जाप शांति के साथ धैर्य के साथ ईश्वर की प्रेरणा आने की प्रतीक्षा करते रहें। हे प्रभु वर्तमान में मेरे लिए जो निर्देश उपयुक्त हो वह मुझे प्रदान करें ईश्वरीय प्रेरणाओं के अनुरूप जीवन चलाने में मेरा कल्याण है धीरे से रुकेंगे आगे वैदिक संध्या मंत्रों के माध्यम से ध्यान का अभ्यास ईश्वर की स्तुति और प्रार्थना यदि शरीर में चेहरे पर कहीं तनाव ले आए हों तो उसे शिथिल कर दें धारणा स्थल बना रहे सारिक उन्नति और मुक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर की कृपा वृष्टि की कामना प्रार्थना भि श्रवंतुन ईश्वर की कृपा पाकर सहयोग पाकर मैं अब योगाभ्यास करने लगा हूँ साधना करने लगा हूँ हे प्रभु अपनी कृपा बनाए रखें इंद्रियों की सबलता की कामना पुरुषार्थ और उपयोगिता के स्मरण पूर्वक ओ. चक्षत्रोत्रो नाभ हृदय इंद्रियों की पवित्रता की कामना इन्हें मैं श्रेष्ठ कर्मों में ही लगाए रखू भू पुना तुषेरा जन पुना ओम पपना तो प sa बाह्य प्राणायाम अघमर्षण से पूर्व मन को दृढ़ बनाने के लिए और संकल्पवान बनाने के लिए श्वास को एक बार पूरा बाहर छोड़ते हुए पूरा अंदर भरें पूरा गहरा श्वास अंदर भर लें और अंदर ही रोक दें बंध लगाएं गर्दन को थोड़ा सा नीचे कर लें श्वास को थोड़ी घबराहट होने तक यथाशक्ति रोके रखें मन में प्राणायाम मंत्र का जप कर सकते हैं सामर्थ्य पूरा होने पर मूल मूलबंध को छोड़ते हुए श्वास को बाहर निकाल दें और एक दो तो सामान्य श्वास ले लें इसी प्रकार दो आभ्यंतर प्राणायाम और कर ले श्वास को अंदर भर के रोकना है यदि किन्हीं को सिर में भारीपन हो दबाव अनुभव होता हो तो वे कृपया ना करें अथवा कम करें अर्शन मंत्र अपने अघ पाप को दुर्भावना को जिसे हटाना चाहते हैं स्मृति में रखते हुए ब्रह्मांड के रचयिता परमात्मा सर्वशक्तिमान ईश्वर का रूप मन में लाए रीत सत्य तपस्य जायत त्य जायत विश्व ईश्वश सूर्या चंदमस यथ पूर्वक पृथिवी शक्तिमान परमात्मा की सन्निधि में अपने उस पाप को स्मरण करते हुए दुष्प्रवृत्ति या दुर्भावना को स्मरण करते हुए विचार करें मैं ऐसा क्यों करता हूं मैं ऐसा कर्म या ऐसा विचार क्यों करना चाहता हूं? इस कर्म के करने में या इस दुर्भावना के करने में मैं क्या लाभ देख रहा हूं मैं क्या लाभ देखता हूं इस कर्म को करने में इस दुर्भावना को करने में मेरा कौन सा हित होने वाला है अत्यंत बलवान शक्तिशाली परमात्मा के रहते गलत रीति से मैं कोई लाभ प्राप्त करने का प्रयास करूंगा तो दंड का भागी होकर अपने लिए हानि कर लूंगा इन दुष्कर्मों को दुर्भावनाओं को करने से मैं ईश्वर की कृपा से दूर हो गया हूं ईश्वर की महती कृपा ईश्वर की विशेष सुरक्षा मुझे प्राप्त करनी है अपने को उस कर्म से दुर्भावना से पृथक देखें से रुकेंगे मनसा परिक्रमा के मंत्र जिन्हें अर्थ आता है वे साथ ही साथ भावना करते चलेंगे जिन्हें अर्थ नहीं आता वे समस्त दिशाओं में विभिन्न गुणों से युक्त परमात्मा को देखेंगे विचार रखेंगे परमात्मा के आधिपत्य और उसकी रक्षा को मन में रखेंगे ऐसे परमात्मा के प्रति नमन और जिस व्यक्ति से अभी द्वेश उभरा हुआ है अधिक द्वेश है उसको ईश्वरीय व्यवस्था में ईश्वर के चपड़ों में छोड़ते हुए अपने को उससे पृथक देखेंगे उस व्यक्ति के प्रति अपने द्वेष को हटता हुआ देखेंगे होची ते गिरा थी पति री र शिता दिता ईश तेभ्यों नमो धिपतिभ्यों नम रक्ष नम ईशुभ्यों नम ऐस्त ष्टिष्स् भोजंभे दम <coughs> दक्षिणादिगिन्द्रोधिपतिरश्चिराजी र पितर ईश वेभ्यों नम नमो नम नमा नम नमा नम अस्त। प्रतीची कृणिपति प्रीता कक्षिता न मीशव तेभ्यों नमो धिपति्यो नमो रक्षभ्य नम ईश्य नमभ्यस्त देशमस्तं ची हि स्वजो रक्षिता शिष्यभ्यों नमो धिपतिभ्यों नमो रक्षितृभ्यो जंभेत् ध्रुवा दिवोरधिपति कल्मा शक्ति वो रक्षिता वीरुथ ई ईश वह नमो दिपति तिभ्यों नम दक्षभ्यों नम ईश्य अस्तो यो धिपतिश्वेत्रो रक्षिता वर्ष मीश तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यों नमो रक्षितें अंगा देशमस्तोचं भेदत्म परमात्मा को नमन करते हुए न्यायकारी परमात्मा के जबड़े में अपने द्वेश को द्वेष करने वाले को रख दिया है अपने को उस व्यक्ति विशेष के प्रति द्वेश रहित देखें द्वेश रहित स्थिति में अपने को बहुत सहज देखें सरल देखें अब बहुत शांति है तनाव रहित स्थिति है दबाव खिंचाव नहीं है जो मेरे से द्वेश करता है उसके कल्याण के लिए उसे परमात्मा के न्याय पर छोड़ रहा हूँ इसी में उसका भी भला है और इसी में मेरा भी भला है देश से पृथक होते हुए निर्मलता का संपादन करते हुए हे प्रभु अब मैं आपकी निकटता के योग्य बन रहा हूं आपकी निकटता पाने का अधिकारी बन रहा हूं ईश्वर के प्रति और निकटता की स्थिति बनाए उपस्थान ओ। उत्व तम सस्परी स्वाह पश उत्तर देव अंधकार से परे अज्ञान से परे परमात्मा सुख स्वरूप इस सृष्टि के बाद प्रलय काल में भी रहने वाले परमात्मा हे देवों में भी देव देवताओं के रक्षक सबके प्रकाशक परमात्मा मैं आपको प्राप्त कर सकूं? आप देव हैं और देवों की आप रक्षा करते हैं हे प्रभु साधना के पथ पर चलते हुए मैंने अपने को देव बनाना प्रारंभ कर दिया है मैं अपने को देव बनाता जा रहा हूं आपकी रक्षा आपकी सुरक्षा आपकी कृपा मुझ पर अधिकाधिक बढ़ती जाएगी हे प्रभु आप ही मेरे अंतिम सहारे हैं आप ही मेरे वास्तविक सहारे हैं ईश्वर से अत्यंत निकटता का भाव आत्मियता अपनत्व का भाव हे प्रभु आप मेरे हैं मैं आपका हूं अब धीरे से रुकेंगे आज की ध्यान उपासना का अवलोकन कर लें अच्छे के लिए धन्यवाद और प्रोत्साहन शिथिलताओं को आगे दूर करने का निश्चय उपासना की सर्वश्रेष्ठ स्थितियों को स्मरण करें उनकी भली प्रकार पहचान बनाएं स्मृति बनाए दिन में जब भी सांसारिकता उभरे लौकिकता के विचार उभरे तो इस स्थिति का ऊंची स्थिति का तत्काल स्मरण कर सकें और अपने को उस दुर्भावना से सांसारिकता से बचा सकें अपनी उच्च स्थिति की अच्छी तरह स्मृति पहचान बनाए आंतरिक स्थिति बनाए रखते हुए धीरे धीरे हाथ की उंगलियों में गति प्रदान करें मुट्ठी को थोड़ा बंद कर लें खोल लें हाथ को विस्थापित करें दूसरे स्थान पर ले जाएं हाथों से पीछे सहारा लेते हुए पैर की अंगुलियों में टखनों में गति दें ये सब कार्य धीरे धीरे करें इस अभ्यास के लिए कि आंतरिक स्थिति बनाए रखते हुए कैसे शारीरिक गति भी की जा सकती है ये भी एक अभ्यास है पैरों में थोड़ी थोड़ी गति दे लें सक्रिय कर लें अपनेत्रों को थोड़ा खोलकर, धीरे धीरे संतुलन से खड़े हो जाएं। दोनों हाथ अभिवादन मुद्रा में नेत्रों को बंद कर लें प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है सारा जीवन अर्पण है सारा बढ़े चले हम रुके नक्षण भी चले हम हमरुकेण भी होय है दृढ़ होय है दृढ़ हमारा हो ये दृढ़ संकल्प हमारा, ओ यह दृढ़ संकल्प हमारा। आंतरिक स्थिति बनाए रखते हुए धीरे से आंखों को खोलें दृष्टि नीचे रखें अन्यों को देख करके अपनी आंतरिक स्थिति न बिगड़ने दें Oh shyam